और साक्षीत्व में क्या संबंध है उनसे चित्त वृत्तियां और अहंकार किस प्रकार विसर्जित होता है पूर्ण निरअहकार को प्राप्त हुए बिना क्या समर्पण संभव है गैरिक वस्त्र और माला ध्यान और साक्षी साधना में कहां तक सही होगी और कृपया यह भी समझाएं कि साक्षीत्व, जागरूकता और सम्यक की स्मृति में क्या अंतर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 तुम कहते हो कर्म छोड़कर तुम्हें क्षण भर नहीं बैठ सकता बैठ में सकते ही नहीं बैठना मेरे बस में नहीं मेरा स्वभाव नहीं मनोवैज्ञानिक जिनको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं बहिर मुखी सदा संलग्न है कुछ ना कुछ काम चाहिए जब तक थक के गिर ना जाए सो न जाए तब तक कर्म को छोड़ना उन्हें संभव नहीं कर्म उन्हें स्वाभाविक तो है तो सदगुरु कहते ठीक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 साधारण साधु संत बड़े विचलित हो जाते हैं कि कुछ भी जरूरत नहीं भटका दोगे लोगों को भटकाइए साधु संत रहे कृष्णमूर्ति तो सीधा अष्टावक्र का संदेश ही रहे वो इतना ही कह रहे हैं कुछ जरूरत नहीं क्योंकि जरूरत तो तब होती है जब तुमने खोया होता जरा झटकारो धूल उठो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 तो पास में पड़े हुए एक कपड़े पर पत्थर के टुकड़े से उन्होंने औषधि का नाम लिख दिया और कहा कि बस इसको तो एक महीने भर घोट के दूध में मिला के पी लेना सब ठीक हो जाए वो आदमी महीने भर बाद आया बिल्कुल ठीक हो गई स्वस्थ चंगा वैद्य का दवा काम कर गई उसने कहा गजब की काम कर गई अब फिर एक और कपड़े पर लिख के दे दें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 अगर वही डॉक्टर मुफ्त प्रिस्क्रिप्शन लिखते तुम्हें असर ना होगा डॉक्टर की दवा कम काम करती है चुकाई गई फीस ज्यादा काम करती है। एक दफा ख्याल आ जाए कि डॉक्टर बहुत बड़ा सबसे बड़ा डॉक्टर बस काफी है तुम पूछते हो अहंकार और चित्तवृत्तियां साक्षी भाव में कैसे विसर्जित होती हैं विसर्जित नहीं होती होती तो विसर्जित होती साक्षी भाव में पता चलता है कि अरे पागल हाक भटकता था अपने ही कल्पना के मृगजाल बिछाए मृग तृष्णाएं बनाए सब कल्पना थी विसर्जित नहीं होती साक्षी में जाग के पता चलता है थी ही नहीं पूर्ण नह, निरअहकार को उपलब्ध हुए बिना क्या समर्पण संभव है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है पूछने वाला कह रहा है पूर्ण निरअहकार को उपलब्ध हुए बिना क्या समर्पण संभव है लेकिन पूछने वाले का शायद अनजाने में चालाकी कर गए निरअहंकार में तो पूर्ण जोड़ा है समर्पण में पूर्ण नहीं जोड़ा पूर्ण निरअहकार के बिना पूर्ण समर्पण संभव नहीं है जितना अहंकार छोड़ोगे उतना ही समर्पण संभव है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 फिर तो कुशल तैराक बिना हाथ पैर फैलाए बिना हाथ पैर चलाए पड़ा रहता है जल पर कमलवत वही आदमी है जैसे तुम हो, कोई फर्क नहीं सिर्फ इसमें श्रद्धा का जन्म हुआ और इसे अपने पे भरोसा आ गया जल पे भरोसा आ गया दोनों की मित्रता सध गई ठीक ऐसा ही समर्पण में घटता है समर्पण में डर यही है कि कहीं हम डूब ना जाए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 तो मुर्गी पहले आ गई जैसे कहो मुर्गी आती पहले वैसी मुश्किल फिर खड़ी हो जाती क्योंकि मुर्गी आएगी कैसे बिना अंडे के ये तो एक वर्तुलाकार चक्कर है प्रश्न भूल भरा है प्रश्न भूल भरा है इसलिए कि मुर्गा और अंडे दो नहीं हैं। मुर्गा और अंडा एक ही चीज की दो अवस्थाएं हैं। आगे पीछे रखने में दो कर में तुम प्रश्न को उठा रहे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 अफसर आप घर की तरफ जाने में डरता हूं कि कोई पैर वगैरह छू ले या कोई नमस्कार वगैरह कर ले आज पंद्रह दिन से नहीं गया हूं एक स्मृति बनी एक यादाश्त चगी तुम इन गैरिक वस्त्रों में उसी भांति क्रोधना कर पाओगे जैसा कल तक करते रहे थे कोई चीज चोट करेगी कोई चीज कहेगी अब तो छोड़ो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 समझा के खत्म यात्रा पूरी तुम पर निर्भर है ये संकेत जैसे हैं जैसे मील के किनारे पत्थर लगा होता है लिखा रहता है कि 12 मील 50 मील 100 मील दिल्ली उस पत्थर पे कुछ बड़ा मतलब नहीं है पत्थर हो या ना हो दिल्ली 100 मील है तो 100 मील है लेकिन पत्थर पे लिखी हुई लकीर तीर का चिन्ह